9B, वीना, बच्चों सुनो अगले हफ्ते मेरा पुराना दोस्त कुलदीप सिंह दो दिन के लिए दिल्ली आ रहा है वह तो बर्लिन में रहते हैं हाँ पर इस महीने के अंत में उसके किसी रिश्तेदार की शादी है इसलिए वो भारत आ रहा है वो दिल्ली में हमारे घर में रहेगा वह कहा सोएंगे बच्चों के कमरे में शुक्रवार रात को वो शताब्दी एक्सप्रेस से अमृतसर जाएगा मैं सोचता हूँ कि हम भी उसके साथ एक दो दिन अमृतसर जाएं। पापा हम लोग वहाँ क्या करेंगे घूमेंगे फिरेंगे और क्या बहुत मजा आएगा वहाँ से हम बागा बॉर्डर भी जाएंगे लेकिन हम वहाँ रहेंगे कहाँ किसी अच्छे होटल में ठहरेंगे क्या होटल में ठहरना ज्यादा महंगा नहीं होगा बेहतर होगा की हम कुलदीप जी के घर में ठहरे ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसका घर बहुत छोटा है पर तुम चिंता मत करो कुलदीप हमें होटल के पैसे जरूर देगा वो हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम भी करेगा मेरा बहुत दिनों से मन था कि हम एक बार हरिमंदर साहब के दर्शन करें अमृतसर में हम सबसे पहले दरबार साहब में माथा टेकेंगे तो मैं ट्रेन की टिकट बुक करूँ हाँ आज ही बुक कीजिए शायद रोहित और सीमा भी साथ चलना चाहे। वे अभी कहाँ हैं सीमा तो अभी बाजार में होगी और रोहित अपने दफ्तर में काम कर रहा होगा मैं उनसे बाद में पूछूंगी पंजाब में लोग हिंदी समझते होंगे है ना पापा बिल्कुल के लोग बोलते नहीं होंगे लेकिन समझते जरूर है